सीआरपीएफ में पहुंचे हैं और जहां पर हम लोग बातें करने वाले हैं डायरेक्टर आईजी जी दर्शन लाल गोला जी से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आज अम्बेडकर जयंती है उस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन किया है और आबू पर्वत के बहुत सारे जो आबू राज के जो विशेष व्यक्ति हैं डॉक्टर शर्मा जी हैं डॉक्टर मिडा साहब हैं इन सभी लोगों को बुलाया गया है मंच पर वो लोग अपनी बातें रखेंगे बहुत सारे अलग अलग आयोजन करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है वो उन्हीं से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डायरेक्टर आई जी गोला सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आधुनिक भारत के निर्माण में पिछली सदी में जिन महानुभावों का महत्व योगदान रहा है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अग्रगण्य हैं और अगर मैं ये कहूं कि वो उंगलियों पर गिरने लायक व्यक्तियों में से एक हैं जी जी तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी विशेषकर पिछड़े दबे कुचले दलित लोगों को आगे बढ़ाने समाज में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया उसकी बदौलत आज हमारा जो समाज है उसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो पाई है तो उनकी आज 135वीं जयंती है तो उनको याद करने के लिए उनके द्वारा किए गए महत्व प्रयासों को याद करने के लिए और एक फिर से एक विहंगम दृष्टि डालने के लिए कि उनके द्वारा जो शुरू किए गए काम थे वो कहां-कहां अधूरे छूट गए हैं तो उसके लिए एक नई सोच से एक फिर प्रयास करने की आवश्यकता है उसी के लिए आज ये जयंती का जयंती मनाई जा रही है और आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर से भी कुछ ट्रेनिंग पधारे हुए हैं और आर आर यू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से भी कुछ छात्र पधारे हुए हैं वो भी आज मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं तो वो जो आज यहाँ का संदेश है वो बच्चों में देंगे और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर को याद करने का ये जो अवसर है ये हम सबको लाभान्वित करेगा आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर उद्देश्य लेकर आप इस आयोजन को कर रहे इस फेस्टिवल को मना रहे हैं निश्चित तौर पे डॉक्टर अम्बेडकर जी की बातें हम लोग आज भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो शुरू हुआ काम वो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कुछ परसेंटेज हमने उसको पूरा किया है तो कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ लेकिन जो समाज को मैं देखता हूँ और पिछले करीब चालीस वर्ष से देख रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ की समाज में जो विषमता थी समाज विशेष तौर से जो सामाजिक विषमता थी और आर्थिक विषमता भी थी वो उनकी नीतियों की वजह से कम हुई है लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सदा काम करना है और नई नई चुनौतियां भी आती हैं तो उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से हम लोगों को एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस दी है और उन पे चल के जो आज जो देश है वो विकास विकसित होके और बाकी जो महाशक्तियां हैं उनके समकक्ष खड़ा हो रहा है तो इसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है मैं ओम शांति सर सर। जी। आओ आओ। जैसे बातें हो रही हैं बहुत ही सुंदर बात आपने कही है निश्चित तौर पे आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जब हम याद करते हैं तो उन्होंने जिस तरह से काम किया शायद ही कोई एक व्यक्ति आज भी उस पर काम कर रहा हो या ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद वो काम बहुत ढिलाई आई नहीं मैं नहीं समझता हूँ कि उस काम में कोई ढिलाई आई है उसमें समय के साथ साथ मैं समझता हूँ और तेज़ी आई है और उनकी जो सोच का ये परिणाम है कि जो सामाजिक विषमता हमारे देश में थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद उसमें काफ़ी कमी आई है और सभी लोग जो हैं बड़ा जो अपने आप को किसी भी क्षेत्र में हो उनको समान अवसर मिल रहे हैं और उन्होंने जो एक सुंदर उपहार संविधान के रूप में हमें दिया है अगर किसी के अधिकार का कोई हनन भी होता है तो उसके पास रास्ता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तो मैं समझता हूं उनका जो काम है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और आज वे बेशक कोई एक आध उदाहरण जो आपको याद आता हो उनके लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात मैं चाहूंगा की वो अभी सुनाए मैं कुछ दिनों से उनको सुनता रहा हूँ उनके बारे में जो उनके इंटरव्यूज हैं और जो बीबीसी पर उपलब्ध हैं और देश के अन्य जो मीडिया में उपलब्ध हैं और उनके बारे में जो किताब हैं तो मैं तो उनसे यही लेता हूँ कि उन्होंने पढ़ने पर बहुत जोर दिया 1938 में उनके बारे में एक किताब लिखी गई उसमें बताया है कि 1938 जब लोगों के पास किताबें नहीं हुआ करती थी उस समय उनके पास आठ किताबों का संकलन था निजी क्या? और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी जो किताबों की संख्या बढ़ के अड़तीस हजार हो गई और वो रोज एक बंडल किताबों का शाम को लाया करते थे और एक बहुत ही रोचक किस्सा है उनके बारे में जी एक सज्जन ने ये बताया कि एक दोपहर वो उनके पास गए और उन अम्बेडकर जी के साथ उनको भोजन करना था लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि चलो जामा मस्जिद चलते हैं वहाँ पर पुराने किताब वहाँ मिलती हैं और वो अपना भोजन छोड़ के जामा मस्जिद में गए लोग वहाँ पर बहुत इकट्ठा हो गए और उन्होंने विभिन्न विषयों पे करीब दो दर्जन किताबें खरीदी अपने भोजन को भूल गए अपने पद को भूल गए उसको और जामा मस्जिद में जहाँ पुरानी किताबें थीं वहाँ पर वो गए और किताबें लीं और वो किताबें केवल लाते नहीं थे वो उनको पढ़ते थे रात रात भर पढ़ते थे वो केवल दो घंटा सोते थे तो इसलिए जो मैं कहता हूँ कि जो लोग उनसे प्रेरणा तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं अपने को आगे नहीं बढ़ाते और उनके व्यक्तित्व के पीछे छुपना चाहते हैं उनके लिए ये बात बहुत प्रेरणादायक है कि पढ़ें और सबल बने सक्षम बने स्वयं समर्थ बने उन्होंने स्वयं समर्थ होके ना हम सब लोगों को एक रास्ता बनाया है और उनके पास 35 डिग्रियाँ थी मैं समझता हूं कि वो एक छोटी बात थी क्योंकि वो डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी करीब करीब वो पूरी रात पढ़ते थे वो और विभिन्न विषयों पर उनका जो लेख हैं और उनकी जो वक्तव्य हैं वो आज भी जो है वो विश्वविद्यालय में पढ़े जाते हैं और आज भी लोग जो है उनसे उदाहरण ले सकते हैं अनुकरण अनुकरणीय है तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में भी वो हम लोगों को दिशा निर्देश करते रहे उनसे प्राप्त होते प्राफ्थ रहेंगे उनके वक्तव्यों से सर जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जनता जनार्दन के लिए क्या देना चाहेंगे आप मैं समझता हूँ कि सामाजिक विषमता काफ़ी कम हुई है आर्थिक विषमता भी कम हो रही है लेकिन फिर भी विभिन्न वर्गों में एक दूसरे के प्रति जो समरसता है अभी उसमें काफ़ी कमी है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने जीवन से इसको दिखाया और और जाति प्रथा अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया और उसकी वजह से आज समाज में ऐसी बातें बहुत कम देखने को आ रही हैं और मैं ये बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से विधो विवाह किया इसका मतलब है वो किसी भी वर्ग से बंधे नहीं थे वो किसी जाति से बंधे नहीं थे अगर आज लोग ये सोचते हैं कि केवल एक वर्ग के वो थे और वो किसी दूसरे वर्ग से द्वेष रखते थे ऐसे लोगों को अपनी जो संकुचित धारणाएँ वो छोड़नी चाहिए और सभी को साथ मिल आगे बढ़ना चाहिए चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हैं और अगर किसी के मन में अभी केवल एक वर्ग का होने की वजह से ऊँचा होने का दम्भ है तो ये सारी चीज़ों को उनको छोड़ना चाहिए सारे समाज को एक साथ यात्रा करनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया कि जिस तरह से हम लोग आज चीज़ों को देखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग जो है पीछे रह जाते तो डॉक्टर बाबा अंबेडकर के जीवन को फिर से एक बार वापस पढ़ने की ज़रूरत है और सर ने जो चीज़ें आज मुझे बताया जैसे आप भी सुन रहे थे कि किताबों को पढ़ने का बड़ा शौक़ था और मुझे लगता है कि हमारा भी किताबों से नाता शायद टूट गया है डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से किताबों से अपना नाता जोड़ने की ज़रूरत है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन वन जीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो में एक ही नाम समाया जिसने अंधेरों में ज्ञान का दिन sirah pe मशकार आगे बढ़ते हैं और अभी अभी हमने डायरेक्टर आईजी सर का सुंदर अनुभव सुना इस फेस्टिवल के आयोजन के साथ साथ किस तरह से उन्होंने अपनी जो है तैयारी की है और अभी पूरे आयोजन के पीछे जो ड्रीम है जो सपना उन्होंने देखा है वो है डॉक्टर अरुण शर्मा जी उनसे बात करते हैं स्वागत प्रणाम जी डॉक्टर साहब बताइए आज जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है मेरे आदमी आई साहब के द्वारा ये मेरे उस हीरो के लिए मिल रहा है जिसको मैं बचपन से पूछता आया और अब कुछ दिन पहले मैं सड़क पर जा रहा था तो सड़क के नीचे मैंने देखा कि वहाँ पर लोग रह रहे हैं आकाश के नीचे कुछ भी नहीं उनके पास मैंने बहुत सारे छायाचित्र खींचे बाद में जो मेरी लत है अब आदत नहीं है लत है व्यसन है मैंने उस पर एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई उसका नाम लिखा द इंडिया ये सारा का सारा बाबा साहब से प्रेरणा मिली वो कहते थे कि जो विपन्न उपेक्षित जो चेहरा है उस पर केवल संघर्ष नहीं है उसमें मानवता में विश्वास की भावना है और यही दृढ़ता जो है ये भारत की शक्ति है और यही हमारी आशा को जीत प्रदान करती है और यही नहीं उस दिन से मैं बात कर रहा था मेरे आत्मीय बहुत ही परम मित्र हमारे मान्य उच्च उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त आदरणीय माननीय न्यायाधीश श्री लिंकटन पलिनारीमन वो बहुत कमाल की बात कहते हैं बोलते देश की जो निर्देशिका है पर कुछ धर्म ग्रंथ जैसे होता है ना कोई गीता मानता है कोई गॉस्पल मानता है कोई पुरान मानता है पूरा देश के लिए हर नागरिक की जो निर्देशिका है चाहे वो किसी भी धर्म का हो कर्म का हो मर्म का हो वो है बाबा साहब की दी हुई किताब भारत का संविधान और ये संविधान जो है इसने हमें चाहे कोई कुछ भी कर लें माननीय आई साहब कह रहे थे समरास्ता तो लिया है आइए आप कुछ भी कर लीजिए और इस समरसता के अंदर माननीय न्यायाधीश के अटूट अटूट विश्वास था वो बोले कुछ भी हो मैं किसी धर्म को कर्म को मर्म को उस न्याय न आसन पर नहीं मानता खाली जो हमारा संविधान है उसको मानता हूँ और इसी अंतर्गत मैं सुन रहा था जैसे मान्यवर ने कहा कि इन्होंने सुना हम भी क्योंकि मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं इनसे मैं बचपन से सीखता आया हूँ तो मैं सुन रहा था रजनीश को उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक को चमत्कृत नहीं मानता केवल बाबा साहब उन्होंने ये कहा कि जो विषमता में भी अहिंसक रहे विषमता में जितनी कठिनाइयाँ इतना अपमान जितनी दुर्व्यवहार इन्होंने सहा बचपन से लेकर इसके बावजूद भी कि पूर्ण रूप से अहिंसित रहे इसलिए एक चमत्कार थे व्यक्ति के रूप तो में इनको नमन करते हुए आप सब लोगों को नमन करते हुए मान्यवर आई साहब को साधुवाद देते हुए कि आज इस अनुष्ठान को इन्होंने आयोजित किया है और उसके अंदर मेरी जो सतहत्तरवीं पुस्तक है दी अदर इंडिया जो एकदम विपन्न जो हाशिए के एकदम हटे हाशिए में भी नहीं वो उनके ऊपर ये पुस्तक है ये काली चित्रित पुस्तक है इसमें खुरावत लिखा गया है क्योंकि छाया चित्र में लिखना कम चाहिए दिखना चाहिए <स्थिण> और ये बताते हुए मैं हरदम एक शेर सुनाता हूँ जो मैं <स्थिण> जो मैं बेगम अख्तर से सुना करता था कि रोने वालों से कहो रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोले <laughs> रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोले जिनको हालाते मजबूरी ने रो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण शर्मा जी बहुत ही सुंदर भावनाएं व्यक्त किया और आपके किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इसमें शब्द कम लिखे हैं और चित्रण ज़्यादा किए हैं क्योंकि उस चित्रों से ही आपको जो है ये प्रेरणा मिली और यहाँ आप चीज़ों को सभी के सामने आज आप लॉन्च करने वाले हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको आप सुनाए हैं रीन्यूवर वन वन